राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है गणित शिक्षण के ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ सीखे पहाड़ा आज बच्चे सीखेंगे 3 का पहाड़ा कहो दोस्तों कैसे हो अच्छे हो ना क्या कहा अच्छा नहीं लग रहा क्यों भाई आज आप क्या सुनना चाहते हो जो आपको अच्छा लगे वही सुनाएंगे हम्म समझ गए एक अच्छी कहानी एक अच्छी कहानी अगर आपको सुनाई जाए तो आपको अच्छा लगेगा ना तो भाई अच्छी कहानी सुनने के लिए चलते हैं सोनू और मुनिया के पास जहां उनके बाबूजी सुना रहे हैं कहानी जिसका नाम है हरा भरा पेड़ हरा भरा पेड़ यह है कहानी का नाम तो सोनू और मुनिया सुनाओ यह कहानी हां हां बाबूजी सुनाइए ना तो सुनो एक था बाग जहां पर कई चिड़ियां अलग-अलग पेड़ों पर रहती थी बड़े मजे से उनकी जिंदगी चल रही थी मगर एक दिन मगर एक दिन क्या हुआ बाबूजी एक दिन ऐसा आया कि चिड़ियों का घर उजड़ गया सूखा पड़ा पेड़ उजड़ गए चिड़ियों ने नया घर बनाने के लिए जगे जगे उड़ाने भरी मगर उन्हें एक भी हरा भरा पेड़ नहीं मिला चिड़ियां दुखी हो उठें फिर क्या हुआ बाबूजी फिर एक दिन जब चिड़ियां हरे भरे पेड़ों की तलाश में उड़ रही थी तो उन्होंने एक अजीब सा गीत सुना बताऊं हम्म बताइए बाबूजी वो गीत ये था मैं हूं हरियाला पेड़ मैं हूं हरियाला पेड़ सबकी मदद करने वाला सबकी मदद करने वाला मैं हूं हरियाला पेड़ मैं हूं हरियाला पेड़ अरे क्या पेड़ गाना गा रहा था बाबूजी हाँ, भई, पेड गाना गा रहा था, गाना सुनकर चिडिया नीचे आई, पेड सच्मुच हरा भरा था, मगर था छोटा सा, सब जगे सूखा पड़ा था, तब भी वो पेड हरा भरा कैसे रहा? भई, उस पेड पर एक परी रहती थी, परी? हाँ, जिसने वो उस छोटे पेड़ को सूखने ही नहीं दिया हम्म चिड़ियों ने हरा भरा पेड़ देखा तो झट से सभी चिड़ियां पेड़ की एक डाल पर बैठ गईं पेड़ छोटा था और डालियां पतली सो सभी चिड़ियां एक ही डाल पर बैठी तो डाल ही चरमराने सी लगी पेड़ घबराकर बोला अरे तुम क्या मेरी डाल को तोड़ना चाहती हो फिर क्या हुआ बाबूजी फिर क्या हुआ फिर पेड़ ने कहा तुम सब चिड़िया बीन बीन करके मेरी एक-एक शाखा पर बैठ जाओ क्या मतलब बाबूजी भाई पेड़ की डालियां पतली थी सो पेड़ ने कहा कि अगर तीन-तीन चिड़ियां एक-एक डाल पर बैठ जाएंगी तो डालियों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा हुँ। हुँ। अच्छा फिर बाबूजी भाई फिर क्या हुआ पहले तीन चिड़ियां एक डाल पर बैठ गईं फिर तीन और चिड़ियां आईं वो दूसरी डाल पर बैठ गईं और इसी तरह से तीन और चिड़ियां तीसरी डाल पर बैठ गईं अच्छा बताओ कुल कितनी चिड़िया कितनी डालों पर बैठी बताओ मैं बताता हूं बाबूजी हम्म पहले एक डाल पर बैठी तीन चिड़िया हम्म फिर दूसरी डाल पर बैठी और तीन चिड़िया ठीक आगे बोलो और तीसरी डाल पर बैठी और तीन चिड़िया यानी 3 जमा 3 ये हुए अरे भाई सोच में पड़ गए भाई 3 जमा 3 यानी 4 5 6 3 जमा 3 6 ठीक और 6 और 3 यानी 6 के बाद 7 8 और 9 9 6 जमा 3 9 ठीक है ना जी और 3 और जोड़े 9 में यानी 9 और 3 10 11 आ आहा 12 9 जमा 3 हुए 12 12 इसका मतलब यह हुआ बाबूजी कि जब किसी संख्या में 3 जोड़ेंगे तो दो अंक छोड़कर आगे का अंक आ जाता है अब्बास जैसे 9 में 3 जमा किए तो 10 और 11 को छोड़ा छोड़ा तो 12 आ गया, गया। क्यों सुनू ठीक है ना अच्छा बताओ 3 को 5 से गुणा करें तो क्या अंक आएगा अ अ 3 को 5 से गुणा करें हम्म हम्म अरे भूल गए एक संख्या को बार-बार जोड़ने को गुणा भी कहते हैं भई तीन को 5 से गुणा करने का मतलब हुआ तीन की संख्या को 5 बार जोड़ना अच्छा, अब समझी तीन को 5 बार जमा करना है हमmesi हम् concers तीन जमा तीन हुए 6 6 जमा तीन हुए 9 10 जमा तीन हुए आहाँ, आहाँ, अरे भाई 12 और 12 जमा 3 हुए 15 अरे हां 3 5 15 शाबाश अब समझे सोनू तुम है ना कि संख्याओं को बार-बार जमा करके गुणा करना भी सीखा जा सकता है आ, हम शुरू से करते हैं ठीक है सोनू अमोनिया तुम तैयार हो ठीक है अच्छा एक बार हमने 3 के अंक को लिया तो हुआ 3 एकम 3 क्या हुआ 3 एकम 3 3 को दो बार जमा किया तो हुआ 3 दूनी अरे भाई बोलो ना 3 जमा 3 हुए 6 हां 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 6 में 3 जमा करें तो 9 यानी 3 3 9 अरे वाह भाई वाह सुनो तुम्हें तो तु समझ आ गया हम्म भाई इसी तरह 9 3 यानी 3 को 4 बार जोड़ा तो हुए 12 कितने हुए 12 हम्म यानी 3 4 12 12 सुनो 3 4 12 12 और अब 3 पंजे बताओ 5 15 सुनो 3 15 हम्म ठीक और 15 में 3 जमा किए यानी आप बताओ 3 छक्के बताओ 18 3 7 हम्म 3 7 21 हां बाबूजी आगे मैं बताऊं हां हां बेटा जरूर बताओ बोलो इससे आगे होगा 3 8 24 24 और 3 9 27 27 और 3 10 30 हां 30 बिल्कुल ठीक समझे तुम तुमने 3 के गुणनफलों को जिस रूप में जाना उसे कहते हैं पहाड़ा पहाड़ा सोनू क्या कहते हैं पहाड़ा पहाड़ा यानी गुणा की गई संख्याओं को विशेष क्रम से लिखने जानने पढ़ने या बोलने को ही पहाड़ा कहते हैं अभी तुमने 3 का पहाड़ा सीखा हम्म क्या हुँ। सीखा 3 का पहाड़ा और अब सोनू हम्म तुमने कहानी सुननी थी सुननी थी ना अरे हम तो कहानी सुन रहे थे हाँ? ये पहाड़ा बीच में कैसे आ गया भाई पहाड़ा आया चिड़ियों के साथ चिड़िया आई कहानी के साथ तो भाई मैंने तो कहानी ही सुनाई ना सोनू नहीं बाबूजी आपने कहानी सुनाई और पहाड़ा, पहाड़ा भी, सिखा भी सिखाया <laughs> बच्चों अब हम तुमसे क्या पूछें क्या यह पूछें कि कहानी कैसी लगी या पहाड़ा कैसे सीखा चलो हम तो कहानी की ही बात करेंगे मान लो उस पेड़ की यानी उस छोटे हरे भरे पेड़ की सात शाखाएं होती और हर शाखा पर तीन-तीन चिड़िया ही बैठती तो कुल कितनी चिड़िया बैठ पाती बताओ 3 7 हम्म अरे भाई 3 को 7 बार जमा करके बताओ यानी 3 7 हां हम्म हां 21 25 और अब सुनो ये गीत जिसे गा रहे हैं भैया इसे आप भैया के साथ-साथ गाओ tinne cantin tin d'uniter dine cantin tin d'uniter tin nou tinjo no, que vara tina nou tinjo que vara 3 15 3 6 के 18 3 15 3 6 के 18 3 7 21 3 8 24 3 7 21 3 8 24 3 3 27 3 32 3 32 3 32 3 32 3 1 3 3 2 6 यानी 3 को 2 बार जमा किया तो हुए 6 6 3 को 3 बार जमा किया यानी 3 3 9 3 को 4 बार जमा किया यानी 3 4 12 3 4 12 3 को 5 बार जमा किया यानी 3 पंजे 15 3 को 6 बार जमा किया यानी 3 छक्के 18 3 को 7 बार जमा किया 3 7 21 शाबाश 3 को 8 बार, बार जमा किया यानी 3 अठे 24 24 3 को 9 बार जमा किया यानी 3 नेम 27 27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 3 चौके 12 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 7 21 3 8 24 3 9 27 तीन दाहितिस तीनम सताइस तीन दाहितिस तीन दाहितिस तीन दाहितिस दा अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ सीखें पहाड़ा विषय संयोजन डॉ अनुप्रज राजपूत विषय मार्गदर्शन डॉ हरमेश लाल कलाकार हर्षबाला अनन्यानाथ सूची तथा प्रभुदयाल खट्टर संगीत एवं गायन अजीत धुरो ध्वनिंकन दिलीप निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा आलेख निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर